यदि यथोत्त तो ज्ञान पूर्वक संन्यास द्वारा कर्मी नाम श्रेय प्राप्ति तभी संन्यास श्रेयस्तम इति चोदय ज्ञान पूर्वक संन्यास के द्वारा कर्मी भी श्रेय की प्राप्त कर लेंगे श्रेय प्राप्ति इष्ट है तो कर्म करने आगे ज्ञान न होगा ज्ञान ज्ञानपूर्वक संन्यास की तरह, सोचा थी, तो संसठ हुआ ऐसे इसका कृत एवं तरी योगा विशिष्य तो सन्यासी हुआ ठीक सन्यास है संन्यास सेठ कर्मयोग वचन अनुचित संयासी श्रेष्ठ है, है। तयस्तु तो कर्म सन्यासा कर्मयोग विशिष्य एक किसी के भगवान ने कहा कर्मयोग प्रशस्त कहना श्रेष्ठ कहना अनुचित इत कथम तरी इदस्त कर्म संन्यास कर्मयोग विशिष्य ये कैसे कहा कर्मसन्यासी के विषय कर्मयोग कैसे कहा पूर्वोकमे अभिप्रा स्मृति पहले उसका अभिप्राय कहा गया था उसको स्मरण दिलाते सिद्धांत दि परिहार करता है श्रृणु तत्र कारण सुनो क्या कारण कर्मयोग सेशिष्ट वचन तत्र पराम विषय, तस् विषय, कर्मयोग विशिष्ट प्रवचन कर्मयोग विशिष है इस जो का गया, उसमें कारण सुनो। तदेव कथयति, तदये कारण क्या है कथन करते भाष्य मेंृषम कवल कर्म संस कर्मयोग अभिवृत् तय अनेत्र क्या तथा अनुरूप प्रतिवचन मैया उतम कर्म संन्यासा तो कर्मयोग विशिष्य ज्ञानम अनपेक्ष तुमने पूछा केवल कर्मसंन्यास संन्यास और कर्मयोग ये दोनों के अभिप्राय करके कहीं और अन्य तरह कौन श्रेन से कौन श्रेष्ठ है प्रशस्त उसके अनुसार ही उत्तर मिली दिया प्रतिवचन मैया उत्तम कर्म कर्मयोग विशिष्य ज्ञानम अनपेक्ष ज्ञान के भी केवल कर्म कि कर्मयोग अच्छा है ये मैंने कहा टीका मैं केवलम भाष्य में तया पृष्टम केवलम कर्म संन्यासम केवलम का क्या अर्थ है विज्ञान रहित ज्ञान रहित तो केवल कर्म संन्यासठ है अथवा कर्मयोग तहरतर क श्रेयान शब्द अध्यार्तव्य भाष्य मै तहर अन्यतर कह श्रेयान आगे तद तो अनुरूप तद तो अनुरूप की पहले या तया पृ केवल कर्म संन्यासम कर्मयोग अभिपृत इस अन्तर क श्रेयान तया पृष्ठ करना सद्याय करश्नम तो असृत्य तदनुगुण प्रतिवचनम तुम्हारे प्रश्न के अनुसार ही उसके अनु अनुकूल ही उत्तर में नहीं दिया ज्ञानम तदरिता कवलाद संसा ज्ञान केवे न ज्ञान रहित केवल संन्यास से योग विशिष्ट योग विशिष्ट ये कहा गया है तनुपतिवन मैं उत्तम ज्ञापेक्षर ये ज्ञानअनपेक्ष कर्मयोगिष्ट का है तो ज्ञान सापेक्ष संन्यासि क्या है कैसा है इत्या में ज्ञापेक्ष संयास सांख्यम मैं प्रेत ये मे सांख्य शब्द से ज्ञान अपेक्षा संन्यासख्य ज्ञान परमार्थ परमा योग पर योग यही ज्ञान अपेक्षा संन्यासी वही परमा योग हुई तो फिर कर्मयोग कैसे कर्म कहते हैं तभी कर्मयोग कथम योग शब्द कर्मयोग के लिए योग शब्द कर दिया और सन्यासि कर दिया ज्ञान सनित संस योग न दृष्टि न कैसे प्रयोग किया गया तथा कर्मयोग वैदिक सर पादर ख्या का जो वैदिक कर्मयोग है कर्मयोग बहुत लोग सोचते हैं हम अपने कर्मों कर्म परिवार पालन करते है कर्मयोगी ये कर्मयोग कर्म नहीं शास्त्र भी तो कर्म करना है कर्मयोग खाली कुछ ना कुछ कर्म करते हैं है कर्मयोग परिवार पालते खाते पीते हैं मज करते करते हम कर्मयोगी यानी वैदिक कर्मयोग वैदिक कर्मयोग को योग शब्द से क्यों कहा पादर परमार्थ योग ज्ञान के लिए होने से ही वो सन्यास शब्द से योग शब्द से भी कहा जाता है वही वस्तु तो परमात्मा प्राप्ति का साधन विहित कर्म करेगा फल इच्छा रहित हो करेगी ईश्वर बुद्धिया वर्णा कर्म करे निश्चित कर्म नहीं करे नित्य नैमित्तिक कर सब कर्म करे फल इच्छा रहित होकर तब तो ज्ञान प्राप्ति का साधन होता है इसलिए उसको योग शब्द से संन्यास शब्द से ही है उपचार गौन प्रयोगी ताजर्थ अधिकार पर ज्ञान विषय ज्ञान शेषत्थ परमार्थ ज्ञान का अंग है परमार्थ ज्ञान होने के लिए पहले कर्मयोग करने पर बहु जन्म में कर्मयोग करके ईश्वर बुद्धि से अंतःकरण शुद्ध होने पर ही आगे ज्ञान मार्ग में चल सकता है तदेव ताद्यम प्रश्न पूर्वक फसा देगी कैसे कर्मयोग परमार्थ योग का अंग है तादर्थ्य प्रश्न पूर्वक सिद्ध करते भाष्य में कथम ताद्यम उच्य थे कैसे कर्म योग परले प्रश्नाश्य सन्यासस्तु महाबाह दुखमा गुख योग युक्त निर्ब्रह्म न चीरेगछति योगयुक्तो अयोगत संखम आप अयोगत संन्यास आप दुख अयोगत अयोध्य योग नहीं करेगा कर्म योग नहीं करेगा तो संयासी को प्राप्त करना बड़ा कठिन है तुम दुखम अब तुम अब प्राप्त तुम दुखम दुख से प्राप्त होता है सब से प्राप्त नहीं होता है योग के बिना कर्म योग बुद्धि बुद्धिशुद्धि के द्वारा ही तो संन्यास प्राप्त होता है उसके बिना प्राप्त नहीं होता है ये व्यतिरिक्त का योग नहीं करेगा तो संन्यास प्राप्त नहीं होगा और अन्य कहते हैं योग युक्त मुनिर ब्रह्म नचरे न योग युक्त योग से युक्त जो है वही मुनि है यहाँ ब्रह्म का सन्यास कहेंगे न ची न अधिक शीघ्र ही ब्रह्म को संन्यास को प्राप्त करता है कर्म योग करने पर वही मनन करेगा फिर संन्यास को प्राप्त करेगा यहाँ ब्रह्म का संयास है टीका में कर्मानुष्ठान अभावे बुद्धिशुद्धि अभाव परमात्म संन्यास से समय ज्ञानात्मनो न प्राप्ति देती कर्मानुष्ठान अयोगत योग नहीं करेगा कर्मानुष्ठान नहीं करेगा तो बुद्धिशुद्ध नहीं होगी बुद्धिशुद्धि अभाव परमा संस्य समय ज्ञानात्म न प्राप्ति परमार्थ संन्यासम ज्ञान स्वरूप जिसका उसकी प्राप्ति नहीं हुई समय ज्ञानात्मक परमार्थ संन्यास प्राप्ति के लिए बुद्धि शुद्धि चाहिए और बुद्धि शुद्धि बुद्ध शुद्ध के लिए वन्नाश विहित कर्म अनुषान उपासना योग अनुषान सब साधना चाहिए सब साधन कर्म शुद्धि अंतगम शुद्धि के द्वारा ही परमा संन्यास प्राप्त होता है उसके बिना नहीं इसलिए कोई भी साधन का निर्धार करना नहीं सब साधना आवश्यक है अधिकारी की वजह से सब साधना आवश्यक है जब ध्यान आसन यो, कर्म योग ऐसे मुख्यतः है ज्ञान योग और कर्म योग दो योग भगवान कहते हैं कर्म योग ही वन्नाश्रम भी कर्म है उसके साथ ही उपासना भक्ति आदि सब कुछ ज्ञान योग कर्म इसमें अंतर्भूत है अलग नहीं वन्नाश्रम तो धर्म करते हुए अंत शुद्धि के लिए कर्म करेगा ऐसा अर्पण बुद्धि तो उपासना बनासा भी तो धर्म करना ही ईश्वर की उपासना है और उपासना भी है इंद्र संयम योगानुष्ठान ये सब अंतोण शुद्धि का साधन है तब समय ज्ञानात्मक परमात्मा संन्यासी की प्राप्ति होती है ये कहा अयोध प्राप्त दुख कहने का अर्थ है योग के बिना प्राप्त नहीं हो सकता है ये व्यतिरिक्त हुआ व्यतिरिक उपनिष्य अन्यायम उपनिषद अन्या व्यतिरिक द्वारा कार्य का निष्य है कपाल के बना घटा नहीं बनेगा कपाल उनसे घाट बनता है ये तो कपाल घाट का कारण हुआ इसी प्रकार या यदा चरम बद आकाशम विषय मानवा तथा देव अभिज्ञा दुख शांत भविष्य दुख शांत भविष्य तो जब चमड़ा जैसे आकाश को लपेटे थे जैसे कैलेंडर को लपेटते तब तो परमात्मा ज्ञान के दुख के दुख की निवृत्ति हो जाएगी अर्थात असंभव आकाश कोई को लपेट लेगा चटाई लपेट कर रख देते ऐसा नहीं कर सकता है तो ज्ञान के बिना मुख्य नहीं होगा ये होता है व्यतिरिक और अन्य के लिए तो बहुत तरह जी सब परमात्मा भी ब्रह्मवीद ब्रह्म वेद ब्रह्म भी होती ब्रह्मवीर परम ये अन्य श्रुति तो अन्य व्यतिरिक श्रुति के द्वारा निश्चय होता है ब्रह्म ही मुख्य साधना यहाँ भी योग ही परमात्मा संन्यास का साधना ये अन्य व्यतिरिक के द्वारा होता है ताली का पहले व्यतिरिकोग युक्त मुनिण अधिक योग युक्त मुनि अचीरण ब्रह्म अधिक सन्यास को प्राप्त करता है समय ज्ञानात्मक पार्थिकसमग्री अभाव कार्य प्राप्ति मत का दुखम सामग्री नहीं तो कार्य कैसे होगा जैसे दुख से प्राप्त होगा योग युक्तत्व व्याचस्त वैदिक योग युक्त क्या है वाचो संन्यास हो तो पारमार्थिक हो पार्थी का संन्यास पार्थी संन्यास क्या है टीका में कहा समय ज्ञानात्मक का समय ज्ञानात्मक पार्थिकास तुम प्राप्त अयोग्य आप तुम का अर्थ प्राप्त क्योंकि योग ही उसका कारण सामग्री के बिना प्राप्त नहीं होगा का योग ब्याचस्ट योग युक्त कैसे दुखम आप तुम अयोगत अयोगत का अर्थ क्या योगे न बिना कर्मयोग के बिना परमा संस प्राप्त नहीं होगा कठे नहीं योग युक्त तो अभी दूसरा दूसरा द्वितीय अर्थ है योग युक्त यो तो मुनिर्ध यो युक्त अर्थ कहते वैदिक न कर्मयोग न युक्त योग कर्मयोग योग युक्त मतलब यहाँ कर्म योग है ना यो यो यो तो यो जो वैदिक अवैध जैसे कर्म का आ गया वर्णा धर्म अनुशन करना यह कर्म है कर्मयोगे न ईश्वर समर्पित रूप है ना ईश्वर समर्पित और फल की अपेक्षा नहीं करेगी फल युक्त ऐसे युक्त मुनि मुनि इसको क्यों कहते हैं मनोनाज ईश्वर इस, स्वरूप मनोनाज ईश्वर स्वरूप मुनि तो वो ईश्वर स्वरूप का मनन करता है जो ईश्वर समर्पण करे कर्म करेगा फल इच्छा हो करेगी तो ईश्वर स्वरूप का चिंतन मनन करेगा तो उसको मुनि शब्द से कहा गया कर्म योगी कोई यहाँ मुनि शब्द से कहा गया ईश्वर चिंतन के बिना भक्ति उपासना के बिना ईश्वर अर्पण कर्म नहीं हो सकता है कर्म करते ही फल इच्छा होती है फल इच्छा दया करके छात्र बीह है इसलिए मुझे कर्तव्य करना चाहिए पर मुझे नहीं चाहिए ईश्वर प्रीति की ढीसी भावना करे कर्म करना तो ईश्वर स्वरूप का मनन चिंतन भक्ति उपासना में हो जाती है इसे उसको मुनि शब्द से कहा गया ब्रह्म ब्रह्म क्या है परमार्थ ज्ञान लक्षण प्रकृत संन्यास ब्रह्म उचित परमार्थ ज्ञान लक्षण है उन्हें प्रकृत संन्यास ब्रह्म कहा जाता है ठीक है ईश्वर स्वरूप सविशेषतिशेष मननाद ईश्वर स्वरूप से, से, से, से, से जो कर्म योग करता है ईश्वर स्वरूप का मनन करता है कम ईश्वर सभी का सविशेष सविशेष मतलब ईश्वर शब्द का वाच्य अर्था नहीं कि लक्ष्य अर्थ सविशेष्वर से मननात, आर्थ सर्व सर्वस्वर का चिंतन करके ही कर्मयोग करता है ब्रह्म पदम उपाध्या है व्यासठ व्याख्येय व्याख्यात्म योग्य ब्रह्म शब्द की व्याख्या करनी पहले ब्रह्म इसलिए श्लोक में उसका ये व्याख्या है प्रकृत संन्यास क्योंकि परमात्म ज्ञान लक्षण ब्रह्म त्रह्म प्रयोग है तुम्हारा प्रकृत सन्यासन्यास का प्रकरण चल रहा है तो संन्यास को ब्रह्म शौद से कहा क्यों उसमें ब्रह्म शौद का प्रयोग के कारण क्या है तो परमात्मा ज्ञान लक्षण तो आध निष्ठा पाठ है क्या नहीं कल सकते हैं देखो, देखो। निष्ठा नहीं ना, ना आठवीं दिखाई वाले ना निस्टा है। निस्टा है। कौन सुबह आपके पास आठवीं दिखाई वाले है ना निष्ठा है उसमें तो ना था। क्या बोलते कहाँ तो देखो देखो परमात्म ज्ञान लक्षण प्रकृत संस ब्रह्म उच्यते निष्ठा शोधय जहाँ पाठ चलता वहां बोलना चाहिए ब्रह्म परमात्म ज्ञान लक्षण आठ टीका निष्ठा कुर्ण परमात्म ज्ञान लक्षण प्रकृत संन्यास ब्रह्म उच्यते संयास को ब्रह्म शोध आ गया न्यास ब्रह्म ब्रह्म पर न्यास ब्रह्म ब्रह्म पर महाभारत ने कहा गया महानारायण उपनिषद महाभारत ने महानारायण उपनिषद कहा गया टीका परमात्म परमात्म ज्ञान लक्षण का परमात्म ज्ञान का लक्षण ही लक्षण शब्द गमक ज्ञात कही सन्यासे ब्रह्म शब्द के तैत्ति प्रमाण सन्यासे ब्रह्म शब्द प्रयोग किया गया तैतरीय श्रुति प्रमाण देते न्यास ब्रह्म ब्रह्म ही पर अंतर्गत महानारायण उपनिषदे कथम सन्यासी हिरागर होवाची ब्रह्मस्व प्रवच्य ब्रह्म सद तो हिरानेगर होना चाहिए हिरा नगर वाचे ब्रह्म सद ब्रह्म है संयासी कैसे प्रयोग करते द्वोरो विशेष आदित्य दोन देश ब्रह्म ही पर ब्रह्म ही पर हिरा नगर ही पर सन्यासी पर ब्रह्म शब्द से संयासी विषय वाक्यान्यासी विषयक निष्पन्न को वाक्या करता है योग युक्त मन न का पर सन्यासी क्या है परमात्म ज्ञान निष्ठा लक्षण पर जिसका लक्षण ज्ञाप न चिरेन न चिरेन अथ क्षिप्रम शीघ्र ही अधिक च्च्ची, अधिक च्च्ची है। अतो मैं उक्त कर्मयोग दस्य कर्मयोग विशेष का कर्म में। नद्या स्रोता निम्न प्रवणी परिपक्व कसायस्य अतितरा सर्वतो व्यावृता नदिया श्रोतांशी हो नदी में श्रोत प्रवाह जैसे नीचे गुरु जाते हैं निम्न प्रवणी निम्न के ऊर् प्रवण जाते है कर्म भी अति परिपक्व कषाय से करणानी कर्म से अत्यंत कसाय पक्को हो जाए बहुत निष्काम कर्म से अंतगुण शुद्ध होता पाप नष्ट होता है राग दोषादी समाप्त होता है पक्नी सर्वतो व्यावृतानी तब कर्ण सबसे नहीं व्यापृता नहीं प्री नहीं चाहिए चाहिए, प्री को काटकर व्यावृता नहीं व्यावृत हो जाते हट जाते हैं कारण इंद्रिय नहीं तो इंद्रिया बाहर दौड़ती ही रहती निरस्त अशेष विशेष कुटस्थ प्रत्येगात्मा अन्यषण प्रवना बनती निरस्त अशेष विशेष विशेष चाहिए निरस्त अशेष विशेष जिसमें सब विशेष का निराश कर दिया कोई विशेष ही नहीं ब्रह्म निर्विशेष कुटस्थ वही प्रत्येगात्मा कुटस्थ प्रत्येगात्मा का अन्वेषण प्रवणी इंद्रिया बाहर के रोहट करके प्रत्येगात्मेशन प्रवण होते कर्मयोग से परमायास प्राप्ति फलितभ कर्मयोग परस प्राप्ति का साधन होने पर फलित निष्पन्ना अतः मासी अत मैया उतम कर्मयोग तो विशिष्ट एक कर्मयोग द्वारा अंतगुण शुद्ध होने से इंद्रिय विषय से हट करके प्रत्येक आत्माषण प्रवण होते हैं फिर एक परमात्मा से ज्ञान प्राप्ति के साधन हो जाता है कर्मयोग न पारिव्राज्य पिगृह्य श्रवणादि साधनमसकतिषत तो लम्यक बोधशा यहां कर्मा उपलभ्य बंध ये भविष्य इत्याश्य श्लोकानमत शंका किव्रज्य तो संस्वीकार करके श्रवणादि साधनम असकृत अनुतिषत तो श्रवण मनो निधिध्यास बार बार कमने वाले लब्ध सम्यक बोध से सम्यक बोध के लब्ध सम्यक बोध ये ना साक्षात्कार ज्ञान हो गया ऐसे कोई सन्यासी देखते हैं यथापूर्व कर्मा नहीं उपलब्ध है ऐसे पहले विचाटन नहीं जाता था ऐसे विषय करता है ना कुछ न कुछ करता है कभी सातव देखता है कभी गंगा कभी जप करता है कहानी बंध हेतु तो होती कोई तो बंधक है तो हो जाएगा क्योंकि कर्मणा बद्धि जंतु विद्या कर्म दिखता है तो बंध हो जाएंगे इति आशंका अन्य आगे श्लोक अवतरण करते यदा समय दर्शन प्राप्ति दर्शन प्राप्ति का उपाय रूप से योग ए, योग होता है श्लोक है सम्य दर्शन प्राप्ति न, यदा पुनर पुरुष योगयुक्तवाद विशेषण सम्यक दर्श संपते समय दर्शन प्राप्ति का उपाय होगा योग यदा पुनर्व पुरुष हो यो तो तो योग युक्त आदि विशेषण योग तो युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा के कहेंगे हो जाएगा तथा तो प्रातिभाषी की वृत्ति अनुसर कुर्बन अपनी न लिप्य योजना ये प्रभृति जो है प्रातिवासी के वास्तव तो नहीं ज्ञान होने के बाद सभी में कुछ होता है ये कर्म नहीं कर्म अकर्म कर्मा भाष इसको लेकर के कहा गया क्रबन न भी न लिखे थे श्लोक में करते हुए भी लिप्ता नहीं होता है वस्तु तो करता नहीं कुरबन जो कहा गया प्रातिभाषी को लेकर कुरबन और वस्तु लिपता नहीं होता है श्लोकों तो में योग युक्त विशुद्धात्मा योग युक्त विशुद्धत्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वूतात्म भूता न लिप्यसे योग योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियूतात्म लिप्य से योग नहीं युक्त योग युक्त हो योग हो गया कर्मयोग जो समय दर्शन ज्ञान योग का साधन है उसे युक्त हो जो कर्मयोग करेगा ईश्वर आत्म बुद्धिया तो विशुद्ध हो आत्मा होगा विशुद्ध आत्मा आत्मा का तो अंत आत्मा जिसका अंतगुण शुद्ध होगा तो अंतगुण शुद्ध होने पर विजित आत्मा अंतगुण शुद्ध होने पर देह को जीत लेगा देह को जैसे स्थिर सुखम निर्व्यापार हो जाएगा और इंद्रियो को विजय कर लेगा जितेन्द्रिय इंद्रियों को जीत लेगा जीता इंद्रिया जितेन्द्रिय विशेषण योग विशुद्धात्म तो विजेतात्म तो जितेन्द्रिय तो ऐसा विशेषण भाला सर्वभूतात्म भूत आत्महस्य सर्वेशा भूतान आत्मभूत सर्वभूत आत्म भूत सर्वभूत जितने ब्रह्मादित जितने भूत है उनका आत्म स्वरूप ही आत्मा ऐसे सर्वभूता नाम आत्मभूत इज सर्वभूतात्म भूत सर्वभूतात्म भूत आत्मा जिसकी आत्मा सर्वभूत के आत्मस्वरूप ही है तो समय अपने आत्मा को क्या देखता है संपूर्ण भूत की आत्मा ये केवल इस शरीर के मैं आत्मा नहीं सब सबका आत्मा में ही हूँ सर्वभूतों का आत्मस्वरूप ही हो जाता अपना आत्मा अपना आत्मा उस समय सर्वभूतों का आत्मा है अहम अस्मी गुराके स सर्वभूत आशीष सर्वभूत के समुदाय में मैं ही हूँ तो सर्वभूत का जो अंतरात्मा है एक ही ये क्षेत्र के अनुसार इमाम विधि सर्व क्षेत्र से है तो जिसके आत्मा सर्वभूत के आत्मा रूप है ऐसे ज्ञानी ऐसे ज्ञानी कुरुगण अपनी न लिखे थे लोक दृष्टिया कुरुगण अज्ञानी दृष्टिया प्रातिभाषी की दृष्टिया करते हुए वस्तु से नहीं होता है ठीक है योग युक्त तो क्या है योगे नित्य नैमितक कर्मा अनुष्ठान योगे नुत योग युत योग क्या नित्य नैमितक कर्म विम शास्त्रीत आदो निवत रजस्तमलाध्याम अकलुषित सत्व सिद्ध्य अनुष्ठान से रजोगुण तमोगुण से अकलुषित होता है सत्वगुण जब अकलुषित नहीं सत्वगुण हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा इतना विशुद्ध सत्व विशुद्धात्मा का अर्थ है विशुद्ध सत्व विशुद्ध सत्व में से यहाँ सत्व का अर्थ सत्व गुण है विशुद्ध आत्मा का अर्थ अंतगुण शुद्ध है अंतगुण शुद्ध का क्या अर्थ है अंतगुण शुद्धि का अर्थ है सत्व गुण अधिक हो रजगुण तम गुण घट जाए सप्त रजतम त्रिगुणात्मक है यद्यपि अंतगुण शुद्ध अंतगुण आया सप्तगुण का कार्य है पांचभूत है किन्तु सब कुछ कार्य त्रिगुणात्मक है रजोगुण तम गुण भी उसमें है स्व से इसलिए प्रक्रिया ग्रंथ में केवल कहा गया सत्वांश का कार्य किंतु ऐसा नहीं रजोगुण तमोगुण भी सूक्ष्म में है जब रजोगुण तमोगुण बढ़ जाएंगे तो सत्वांश कलुषित हो जाता है जब रजोगुण तमोगुण कर्म उपासना करने पर रजगुण तमोगुण घट जाएंगे तो सत्वगुण अधिक हो जाएगा सत्गुण अधिक गुण से कलुषित नहीं हुआ तो विशुद्ध हो गया ये क्या विशुद्ध आत्मा का अर्थ जब रजोगुण तम गुण से कलुषित नहीं होगा तो सत्व होगा विशुद्ध होगा तो विशुद्ध आत्मा का अल तो करते विशुद्ध सत्व सिद्ध इत्यादि विशुद्ध सत्व ठीक है बुद्धि दे शुद्ध हो कार्यक्रम संघात से अभी स्वाधीन तम बुद्धि शुद्ध होने पर भी कार्यक्रम संघात अपना अध्यय होगा बुद्धि में अशुद्धि है चांचल्य है शर्व में भी उसका प्रभाव दिखता है सर्व स्थिर नहीं गया भी चपल होंगे बुद्धि शुद्ध है तो शर् स् है ण भी स्थिर रहेगी अपने अध्ययन है अपनी इच्छा से और जब नहीं होगा तो कर्ण में चांचल्य शरीर में चांचल्य इसलिए कभी भी बैठते समय बिना कारण शर्व को हिलाना नहीं चलते समय बिना कारण जरूरत देखना चलना जरूरत नहीं जितना आवश्यक है उतना ही देख कर चलना है कार्यक्रम संघात से भी स्वाधीनोत्तम भवती बुद्धि शुद्ध होनी पड़ो और यदि चापल्य है तो बुद्धि शुद्ध नहीं है उसमें ज्ञान कैसे होगा इसलिए कहा अपना विजितात्मा में आत्मा कार्य देह करते विजित देह जितेंद्रिय टीका तसे यशेषणव्रत जाए तम्यग दर्शित जब हो जाएगा कर्मयोग करे के अंत को शुद्ध होगा शुद्ध सत्य हो जाएगा विजितात्मा जितेंद्रिय हो जाएगा तब ज्ञान हो जाएगा तो, तो विशेषणवत जाये तम्य दर्शितम सर्वभूतात्म भूतात्मा आत्मभूत सर्वेषा भूताम किस को लेना ब्रह्म नाम स्तम्भ ब्रह्मा से लेकर के तीर्ण तक जीते जीव सबके आत्मभूत ही आत्म उसका भूता नाम आत्मभूत आत्मयस्य आत्मभूत ही उसका प्रत्येक चेतना आत्मा सज्ञानी सर्वभूत आत्मभूत आत्मा सर सर्वभूत आत्मभूत आत्मा हुई सम्यक दस्य टीका में संयोग दर्शन स्तरी कर्मानुष्ठान कुत स्थ्य संयोग दर्शित होकर कर्म क्यों करेगा ज्ञान हो गया तद अनुष्ठान विश्लेष सिद्धि और यदि कर्म करेगा तो कर्मना न बद्ध जनतु को प्राप्त करेगा फिर बंध विश्लेष बंध का विश्लेषण योग के सिद्ध होगा एक आसंख्य सत्र वर्तमान ऐसे रहते हुए लोक संग्रह है कर्म करोगा ना लोक संग्रह लोगों का लोगों की जो उन्मार्ग में प्रवृत्ति उसको हटा करके सन्मार्ग में प्रवृत्ति कराने के लिए स्वयं शास्त्रीय कर्म करते हुए भी लोक लोकदृष्टिया करते हुए भी न लिप्यते थे नहीं होता है न कर्म भी बद्ध थी कर्म से बंधन को प्राप्त नहीं करता है लोग कर्म अंगीकृत न तैरस विदुष बंधु नस्ती उत्तम कर्म मान करके न लिप्य है कर्म मान करके कर्म से विद्वान विद्वान्धन विद्वन का बंधन युग का गया। अभी कहते वस्तुत कर्माव न सर्म है वस्तुदृष्ट न चाहु पर तो कौती अज्ञान दृष्टिया करते भी हो पर करता नहीं करते अत्र करो करो मीति मीति युक्तो निति कौमी युक्त मेत तत्व पश्यं शृणुविघन शृणुन्न नश्न गच्छन स्वसन प्रलपन विसृजन गृन्न मिषन निवेश इंद्रिया धारय वर्तंत धारय नौमी युक्त मने तत्व पश्यं नृशन नश्व गसमन विसन दुर्मी इंद्रियांद्रििया थे वर्तन धारय युक्त नई किंचित कर मछ नहीं करता हो ऐसे हमेशा ही चिंतन करे माने युक्त समाहित होकर सब समा करते हुए पश्यन देखता वा सुनता वा स्पर्श करता जिघनन सुंगता वा असन खाता वा गच्छन स्वयं सोता वा श्वसन श्वास लेता वा प्रलापन पलाप करता विसुजन त्याग करता गृहन ग्रहण करता है उन्मिशन सख्त खुलता है निमिशन बंद करता है करते हुए भी सब व्यापार करते हुए भी नहीं व किंचित कर इंद्रिया इंद्रिया वर्तन धारे ये मन का ये धारण करता है निश्चय करता है इंद्रियाणी इंद्रिया वर्तन इंद्रिया के विषय में इंद्रिया है मैं कुछ नहीं करता आत्मा में कुछ नहीं इंद्रिय की प्रभु इंद्रिया के विषय में मैं कुछ नहीं वह किंचित करें न किंचित करें ऐसे ये दो श्लोक तो एक साथ है कहीं है। एक दो अलग अलग क्या है ठीक है लोक में लोकदृष्ट विदुषोपि कर्मा सी आशंक्य स्वदृष्ट तदभाव अभिप्रत्या विद्वान के कर्म है लोकदृष्टि से है ऐसा शंका कर्म पर उत्तर देते स्वदृष्टिया तदभाव ज्ञानी के दृष्टिया नहीं इसे नव किंचित कर्मी में नरोमी युक्त युक्त तो समित सन मन तत्व चिंतित मन का चिंतन करे तत्वीत तत्वी क्या करते करते आत्मनो यथार्थम तत्व व्यक्ति तत्व तत्व व्यक्ति तत्वीत तत्व क्या आत्मा के यथार्थ स्वर्ग उसको जानने वाला परमादर्शी त्य परशी ज्ञानी इसे हमेशा चिंतन करे आगे टीका में सार्धम समानांतर श्लोकम आकांक्षा पूर्वकम उत्थापित ये आधा श्लोकों में आठ पूरा करके आगे डेढ़ श्लोक के लिए आगे नौ पूरा करते।, करते हैं सार्धम समानांतर श्लोकम डेढ़ श्लोकम अल्थ के साथ आकांक्षा पूर्वक आरंभ करते कदा कथम बा तत्व अवधारण मान्य किस समय किस प्रकार तत्व का निश्चय करते ऐसे चिंता करे की नहीं वो किंचित करो तो तोस्कार करते व्यापार करते पशन इत्यादि मनत पूर्व सींचित करीत पश्य पश्य शुन न क्यों व्यापार उस समय यस्से एवं सर्व कर्तम यद सर्व्यक चेष्टा कर्मसुअक पश्यत सम्योगदर्शिना तर्वर्मसन्यास अधिकार ऐसे कर्म अभाव में पहले चक्षराधि ज्ञानेन्द्री बाघादि कर्मेन्द्र प्राणाधि भेदेहि चतुष्ट चे सब होते कर्म चक्षुराधिक पांच ज्ञानेन्द्रियघाधि पांच कर्मेन्द्र से प्राण प्राणाधि पांच वायु से और अंतगण चतुष्ट से मन बुद्धि चितंकार तत्व चेष्टा निर्वर्तनावस्थाया अन्य जिस जिसकी जो चेष्टा है चेष्टा करते समय कदाकार का सब क्या ज्ञान इंद्रिय कर्म कर्मेन्द्रिय प्राण अंतगण के द्वारा तत्त्व तो व्यापार करते हुए उसी समय में तथे तो तो सर्वा प्रवृति इंद्रिया अर्थ में इंद्रिय की प्रवृति है इंद्रिया इंद्रिय अंतगण प्राण की प्रवृत्ति अपने अपने व्यापार है इसे अनुसंधान ऐसे अनुसंधान करता हुआ युक्त युक्त कार्य ऐसे अनुसंधान करता नव किंचित कर विद्वान प्रतिपद्य विद्वान प्रतिपद्य ऐसा मन ने तो चिंतन करे कुछ नहीं करता यथोक्त से विदुषो ऐसा जो ज्ञानी उसके लिए विधि है सामर्थ्या प्रतिपत्ति कर्म भूतम कर्म संयासम फलात्मक अविलसति। ये विद्या के सामर्थ्य से ज्ञान हो जाना पड़ा उसके सामर्थ्य से ये हो जाता है प्रतिपत्ति कर्म कर्म अनुष्ठान करते समय कुछ कर्म अनुष्ठान में पूर्वांग पहले कुछ अंग अनुष्ठान किया जाते हैं कर्म किया जाता है कर्म पुराहन पर कुछ वाक्य अंत में रहता है कोई चीज़ें जैसे है तो समय के सिंग रखते हैं उसको लेकर वहाँ चत वालय में फेंको ये चीज को लेकर वहाँ फेंक दो ये कुछ उसको लेकर गंगा जी में डाल दो कुछ तो पुष्प उसको वहां डालो जहाँ कहा नहीं विहित वस्तु को जो अभी स्थान को घेर कर रखा है विधित स्थान में लेकर के जिस वस्तु को जहाँ त्याग करने के कहा वहाँ लेकर त्याग करना उसको कहते प्रतिपत्ति कर्म कर्म पूरा होने के बाद जो कर्म किया जाता है इसी प्रकार यहाँ भी ज्ञान होने के बाद कर्म संन्यास से प्रतिपत्ति कर्म है आगे कर्म करने की आवश्यकता नहीं ये कर्म संन्यास ये फलात्मक है एक तो होता प्रयोजक ज्ञान है परोक्ष ज्ञान होने पर संन्यास लेता है अपरोक्ष ज्ञान के लिए विविधिशा संन्यास और एक होता है फलात्मक संयास यदि अपरुष ज्ञान हो गया उसके बाद जो सन्यास है विद्वत सन्यास उसको कहते हैं फलात्मक समय ज्ञान का फल है कर्म सन्यास कर्म त्याग करेगा अर्थात ऐसे व्यवहार कुछ होता हुआ भी कर्म नहीं करेगा और कुछ व्यवहार होते हुए भी नहीं वो किंचित कर्मी मान्यता ही कहते कर्म संन्यासम फलात्मक अभिलषदी <coughs> यद यस्यव। विज्ञानी का सर्व कार्य कर्म चेष्टा में कर्म में अकर्म से तो कार्य कर्म चेष्ट सर्व इंद्रिय में होता है व्यापार उसमें क्या देखता है आत्मा में इसका संबंध नहीं अकर्म कर्म नहीं अकर्म ही उपित ज्ञानी तस्वीर सर्व कसम कर्म संन्यास अधिकार सर्वकर्म अधिकार कर्म, कर्म अभाव दर्शनाथ क्यों कर्म का अभाव देखता है कर्म आत्मा में ही नहीं कर्म ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय प्राण अंतर्गण में होता है सर्वे में होता है आत्मा में ही नहीं तो आत्मा में कर्म नहीं तो कर्म नहीं अकर्म करते कर्म का अभाव देखता है तो कर्म नहीं कर सकता है ठीक है अज्ञा व विद्युष कर्म से प्रवृत्ति संभव कुछ संन्यास अधिकार अज्ञान जैसे कर्म में प्रवृत्त होता है ज्ञान भी तो प्रवृत्त हो सकता है उसकी प्रवृत्ति संभव है तो संन्यास में अधिकार क्यों ज्ञान क्या ऐसा संकाशी कहते हैं नई मिलकाया उदकृ पान प्रवृत्त उदकाभाव ज्ञान त्रत पान प्रयोजन प्रवृत कोई अज्ञान भ्रांत मृग तृष्णी का में उदय बुद्धि जल बुद्धि होगी हमारो में मृग तृष्णि का है जल जैसे दिखता है जल पान करने के लिए प्रभुता दौड़गा प्रवता है भी जो निश्चित हो गया जल नहीं फिर तत्व तो पान प्रयोजना प्रवृत्त पहाने के लिए दौड़ेगा और देखने, देखने के लिए देखने के लिए दौड़ते कैसे मृग तस्तु पान प्रयोजन है फिर जलाभाव ज्ञान हो गया टीने के लिए जाएगा वो नहीं होता है इसी प्रकार अज्ञान ही प्रभुत्व होता था कर्म में क्यों ज्ञान हो गया कर्म का अभाव देखता है कर्म कर्म हो गया आत्मा में कर्म नहीं इंद्रिय व्यापार है तो उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी इसलिए सर्व कर्म संस में अधिकार और बाकी प्रार्थ कर्म जब होते गए सर्व आदि व्यापार होता हुआ वो न किंचित कर्म ही सामान्य से कहा तो अज्ञानी दृष्टिया प्रवृति है कहीं यदि सर्व में प्रवृति इंद्रिया आदि में अज्ञान दृष्टिया अज्ञानी अपनी दृष्टि से कुछ नहीं करता है नई किचित करुक्त मन तो तत्वी ओण मित्र श